मूर्ति वेद विभागिनीय दक्षिण मूर्त न शांति शांति शांति अथर्वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न का चतुर्थ मंत्र विचार चल रहा था प्राण स्वप्न अवस्था में जागृत रहते हैं यह कह करके यहाँ प्राण का उपासना विधान करना अभिप्राय नहीं है तो यहाँ प्राण का ये उपासना का स्तुति किया जा रहा है जैसे अन्यत्र ने कभी भी प्राण उपासना कहा गया उसका स्तुति कर किया जाता है इसी प्रकार की यहाँ ये प्राण का ये महात्म्य का स्तुति किया जा रहा है उपासना का विधान नहीं है क्योंकि ये ज्ञान का प्रकरण है तुम पदार्थ शोधन करने के लिए अभी जागृत स्वप्न और सुसुक्ति यह तीनों अवस्था का धर्मी दिखाते हैं और यह धर्मी आत्मा नहीं है अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था अवस्था वाला ये आत्मा नहीं है ये दिखाने का यहाँ तात्पर्य उसे तुम पदार्थ शोधन होगा भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में है अत्री जागृत्सु प्राणाग्निषु च बाह्यक अग्निहोत्रफल स्वर्ग ब्रह्म जिगमीसुर्मो यजमानो जागर्ति यहाँ तक पंक्ति देखेंगे अत्री टीका में अत्र मनो यजमानः यजम इति व्यवहित अन्वय अत्र यह जो पंक्ति अभी हम पढ़े अत्र प्रथम शब्द है और इसे अंतिम पंक्ति में है भाष्य में स्वर्गम ब्रह्म जिगमीसूर मनो ह व यजमान अत्र पद प्रथम पद पदल है आगे मनो पद यवपल है और दक्षिण दक्षिणपर्श में भाष्य में द्वितीय पंक्ति का आरंभ में है मन कल्प्य तो टीकाकार कह रहे हैं कि अत्र मनो यजमान कल्प्य ऐसा अन्वय कर लेना है इसमें <coughs> अत्र मनो यजमान कल्प्यत व्यवहित अन्वय व्यवहित कलप्यत शब्देन अन्वय तत्कल्पना हेतुद्वयमा मन को यजम इस प्रकार कल्पना करने में दो हेतु दे रहे हैं भाष्य में दक्षिण दक्षिणपर्श् में प्रथम पंक्ति अभी वामप्व का अंतिम पंक्ति बाकी रहा दक्षिण दक्षिणप्व का प्रथम पंक्ति कहते हैं यजमानवत कार्यक्रम प्राधान्य सव्यवहारा स्वर्गम ब्रह्म प्रति प्रस्थितजमा मन कल्य है मन को यजमान क्यों कहा गया तो उसमें यह हेतु दो हेतु देते हैं यजमानवत जैसे यजमान कार्य कार्यकर्णसु कार्ययागा कर्ण जो वहाँ संव्यवहारात कार्यक्रम करण अर्थात बाकी जो उपकरण वो सब याग का विषय में प्राधान्य संव्यवहारात तो याग का विषय में यजमान जैसे प्रधान होता है और दूसरा हेतु तो हो गया मनु को कि यजमान कहा गया कहते हैं स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थित्वात जैसे यागादि क्रिया करके यजमान स्वर्ग प्राप्त करता है इसी प्रकार कि यह मन ही स्वर्गम इव ब्रह्म ब्रह्म सुखरूप है स्वर्ग सुख है तो ब्रह्म स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थित ये मन ही स्वर्गम स्वर्ग जैसा ब्रह्म के प्रति जाता है सुसुप्ति काल में स्वर्गम ब्रह्म ब्रह्म प्रति प्रस्थित दो हेतु दे दिए कार्यक्रम से प्राधान्य संव्यवहारा एक हेतु हो गया स्वर्गम ब्रह्म प्रति प्रस्थित ए मन ही जाता है इसलिए यजम मन कल्य है यह अन्वय हो जाएगा आगे टीका में हेतु द्वयम् साधयति मन को यजमान कहने में हेतु हेतुद्वय कहा गया ये दोनों हेतु को भी सिद्ध करते हैं क्या क्या दोनों हेतु कहा गया प्राधान्य न सम्यवहारा एक हेतु हो गया दूसरा हेतु वह ब्रह्म प्रति ब्रह्म प्रति प्रस्तुत ये दो हेतु को भी सिद्ध करते हैं जाग्रत सुव में भाष्य चतुर्थ पंक्ति में अत्र अत्री जागृत सु प्राणाग्निशु उपसंगृहृृहत्य बाह्य करणानी यहाँ तक एक हो गया जागृत सु प्राणाग्निशु प्राण अग्नि प्राण को अग्नि कहा गया पूर्व दो मंत्र में ये सब जाग्रत अवस्था में है अर्थात ये प्राण अपना व्यवहार करते रहते हैं व्यापार करता रहते हैं और उपसंगृहृत्य बाह्य करणानी जो इंद्रिय वो सब उपसंगृहृत हो गए तो और उस समय में अग्निहोत्र फलमेव स्वर्गम ब्रह्म जीग मीसूर मनोह व यजमान तो उस समय में यह मन जिस समय की प्राणाग्नि जागृत है और ये बाह्यकर्ण सब उपसंगृहत्य उपसंग उपसंहार कर लिया मन यह बाह्य कर्ण को अपने में उपसंहार कर लिया और मन उस समय में रहता है प्रधानवत जैसे कहा गया यागादि क्रिया में यजमान प्रधान होता है इसी प्रकार की यह स्वप्न अवस्था में प्राण तो सब जागृत है और यह मन भी सारे इंद्रियों को अपने में उपसंहार कर लिया करके मन ही स्वप्न अवस्था का मुख्य होता है इसलिए मन को यजमान कहा गया एक बात दूसरा कहा गया था कि स्वर्गमिव ब्रह्म प्रति उसको कहते हैं अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमीशूर मनो मन ही यह स्वर्ग ब्रह्म प्रति झिगमीसूर झिगमीश्वर था जाना चाहता है अग्निहोत्र फलम इव स्वर्ग अग्निहोत्र करने से जैसे स्वर्ग प्राप्त करता है इसी प्रकार के स्वर्ग प्राप्त कौन करेगा यजमान इसी प्रकार के मन ही स्वर्ग रूप ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छा करता है तो ये दो हेतु हो गया मन यजमान कहने का फल प्राप्त करने के लिए ब्रह्म में जाता है ब्रह्म के साथ एक होता है सुसूपि अवस्था में और ये प्रधान है स्वप्न अवस्था में प्रधान है इसलिए मनोह व यजमान हा ऐसे कह दिया गया जागृति जागृति स्वप्ने मन ही स्वप्न अवस्था में जागृत रहता है अभी दो हेतु ये सिद्ध के टीका में जो हेतु दो भाष्य में सिद्ध किया गया उसको स्पष्ट करते हैं अत्र अष्य में जो दिया चतुर्थ पंक्ति में अत्र उसका अर्थ कहते हैं स्वप्न काले विषया करणी च उपसृत्य मनो जागर्ति तो जो भाष्य का पंक्ति था जागृत प्राणाग्निषु उपसंहृत बाह्यक विषयाश्च आगे दे दिया उसी पंक्ति में में अंतिम मनोहवावयजमा आगे जागर्ति तो मनोजागृति अन्वय इस प्रकार कर लेना है बाह्य करणानी विषयांश उपसंगत्य मनो जागृति टीका में वो अन्वय दिखा दिए स्वप्न अवस्था में विषयान करणानी च मन विषयों को भी उपसंगार कर लेता है कर्णों को तो भी वास्तविक विषय करण में उपसंगार हो जाएंगे और कर्ण मन में उपसंगार हो जाएगा तो इसी प्रकार काल में जब सुसुप्ति से बाहर आता है प्रथमे अहंकार आ जाएगा फिर ये मन आ जाएगा फिर इंद्रिय आ जाएंगे फिर विषय आ जाएंगे उपसंहार होने का समय में विपरीत क्रम जैसे हम छात में चढ़ते हैं उतरने का समय में विपरीत क्रम टीका में अत्र स्वप्न काले विषयान विषयान और करुणीच करणों को भी उपसंगत्य उपसंगार करके मनोजागृति मन जागृत रहता है जागृत रहता है आगे मंत्र में और थोड़ा विचार करवाएंगे तो प्राधान्य न स्व्यापारम कुर्वत वर्तते मनो जागृति अर्थात जैसे अभी जागृत अवस्था में मन का स्वरूप है स्वप्न अवस्था में मन का स्वरूप ऐसा नहीं रहता है तो फिर मनो मनोजागृति कह दिया प्राधान्य न स्व व्यापारम कुर्वत मन अपना व्यापार करता हुआ तो ये स्वप्न अवस्था में मन क्या व्यापार करता है स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ दिखते हैं वो अविद्यावृत्ति होते हैं वो कोई अंतकरण अंतकरणवृत्ति ये अर्थात प्रमात्र परमातृवृत्ति नहीं है अंतकरण अंतकरणवृत्ति नहीं है अविद्यावृत्ति ये मन उस समय में अविद्या में विषय का अर्पण करता है अर्थात स्वप्न में जो विषयाकार होते हैं अविद्यावृत्ति है अविद्यावृत्ति में विषय कहाँ से आ जाता है कहते मन ही देता है अर्थात जो चित्त में संस्कार है वो संस्कार अर्पण करता है मन जागृत अवस्था में इंद्रिय सब जो कार्य करते हैं चित्त में विषय अर्पण करते हैं स्वप्न अवस्था में ये मन ही संस्कार से विषय अर्पण करेगा यही हो गया स्व व्यापारम कुर्वक उस समय में मन का इतना ही कार्य है कि वृत्ति में विषयाकारता अर्पण करेगा ये उसका कार्य हो गया अग्निहोत्र फल स्वर्गम जिगमीसूर यजमन इव सुषुप्ति काले स्वर्गरूप्रह्म इति चन यग्निहोत्र फल स्वर्गम अग्निहोत्र उसका फल स्वर्ग जिगमीसूर जैसे यजमान अग्निहोत्र करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है इसी प्रकार के यजमान इव सुसुप्ति काले स्वर्ग रूप ब्रह्म जिगमीषु मन यजमानस्थानीय होकर के सुषुप्ति काल में स्वर्ग रूप ब्रह्म स्वर्ग अर्थात सुख सुख रूप ब्रह्म उसका जिगमीशु जाना चाहता है च चा, मन इति अन्वय तो स्वर्ग रूप ब्रह्म स्वर्ग का अर्थ है यहाँ सुख स्वर्ग का लक्षण श्लोक देते हैं य दुखे न संभिन्न नस्तमतरम अभिलाषोपनीतम चतुखम स्वपदास्पदम युखे न संभिन्नं जो दुख से मिश्रित नहीं है नस्तमतर अर्थात बाद में फिर कुछ दिन रहेगा सुख फिर बाद में दुख हो जाएगा ऐसा नहीं अनंतर ग्रस्त हो जाएगा ऐसा नहीं है और अभिलाषोपनीतम च जैसे यह लोक में कुछ सुख प्राप्त करना चाहेगा उसके लिए विशेष संपादन भी करना पड़ेगा सामग्री नहीं होने से यह लोक में सुख नहीं होगा स्वर्ग में सामग्री एकत्र करने के लिए यह लोक में परिश्रम करना पड़ेगा उद्यम करना पड़ेगा स्वर्ग लोक में अभिलाष उपनीतम इच्छा किया तो उपस्थित तो हो जाएगा कभी कभी ये भी साधु लोगों से भी सुनना मिलता है ऐसा इच्छा हुआ ऐसा मिल जाए ऐसे हो जाए जा और वो घट गया कहते हैं उस समय में आप स्वर्ग अर्थात पुण्य फल दे दिया बस पुण्य फल दे करके पूरा हो गया तो गया वो तो इस प्रकार की जितना अर्थात जो चाहते हैं वो मिल गया उसे खुशी नहीं होना है अर्थात चाहते हैं मिल गया तो पुण्य का फल मिल गया गया पाप का फल तो बचा रहा दुख देने के लिए इसलिए चाहो नहीं करना है क्योंकि कभी मिल जाएगा तो फिर वो पुण्य क्षय हो जाएगा तो स्वर्ग अभिलाष उपनीतम च तत्सुखम स्व पदास्पद उसको स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग रूप ब्रह्म को जीगमीशु जाना चाहता है मन इसलिए उसको यजमान कहा गया भाष्य में अंतिम पंक्ति वाम में हम लोग देख लिए करुणानि विषयांश से अग्निहोत्र फलम एवं स्वर्गम अग्निहोत्र का फल स्वर्ग जैसा होता है इसी प्रकार के यहाँ ब्रह्म मनो ह व यजम मनो ही यजमान ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है यजमानो इव मन यजमान इव जागर्ति यजम का शब्द लेना है भाष्यकार दक्षिण पार्श्व में टीका में प्रथम पंक्ति में भाष्य भाष्ये यजमन अनतरम इव शब्दों दशव्यम पश्व में जो ये अंतिम पंक्ति में है जागरति जागृति तजमान इव शब्द लेना है मनो यजमान इव उपमा देती है आगे वाम में भाष्य में अंतिम पंक्ति है मनो ह व यजमान मंत्र में है ये सब शब्द मनो ह व यजम ह वाव ये दोनों शब्द है इसके लिए टीकाकार करें ह वव शब्देन तत् प्रसिद्धमी उक्त ह व शब्देन तत् अर्थात मन ही यजमान है ये प्रसिद्ध है ह वाह शब्द न एक कैसे कह दिए कोई उपाय है एक कहने के लिए टीका में दिया ना दक्षिण पार्श्व में प्रथम पंक्ति में टीका में है ह वाह शब्दे न तथा प्रसिद्ध कुछ बुद्धि लगता है समाहर द्वंद्व तो दोनों शब्दों का अर्थात हम उनका अभी विशेष अर्थ को जहाँ उद्भूत अवयव नहीं होता है अर्थात एक ही समूह में अर्पित तो हो जाते हैं तो तो फिर समाह द्वंद्व कह देते हैं ह वव दोनो एक ही अर्थ कहते हैं क्या प्रसिद्ध तो इसलिए समाह द्वंद्व हो गया ह वाव दो शब्दों के द्वारा यह बात प्रसिद्ध है मनो यजमान है आगे भाष्य में मंत्र में कहा गया इष्टफलम उदानम तो ये इष्टफल ये उदान है अर्थात तो जो उदान है वो इष्टफल है मंत्र में कहा गया इष्टफलम एव उदानः स एनम यजम अहर अहर ब्रह्म गमयत इष्टफलम यागफलम याग एवं उदानो वायुः ये जो उदान वायु शरीर में है ये यागफल तो यागफल अर्थात तो ये उदान वायु यागफल प्राप्त कुर्त है तो याग का फल ये हो जाएगा कारण जो प्राप्त होगा और उसका वो हो जाएगा कार्य और प्राप्त कराएगा उदान वायु उदान वायु हो गया कारण तो याग फल कार्य उदान वायु कारण तो यहाँ कार्य कारण अर्थात तो जन्यजनक का वाला नहीं है अर्थात तो प्राप्य प्रापक इस प्रकार के कार्य कारण कहा जाते हैं याग का फल जो लोग प्राप्ति उदान वायु उसको करवाएगा तो यहाँ याग फल और उदान इष्ट फलम उदान समान कैसे कह दिया गया कहते हैं प्राप्य प्रापक में अभेद दृष्टि करके कह दिया गया क्योंकि इष्ट फल हो गया प्राप्य उदान हो गया प्रापक तो कार्य कारण में अभेद अन्वय कर देते हैं टीका में उदान निमित्तक मरणान्तरम यागादि फल प्राप्त तस्य तस् तनिमित्योपचारा उदान इष्टफल कलप्यतर्थ उदान्तक मरण मरणन यागादीफल प्राप्ति उदा उदा निमित्त ये यागादि यागाफल प्राप्ते, उदान, उदानो प्राप्ते तो यागाफल प्राप्ति ये उदान ही उसका निमित्त है वही ले जाएगा और कब प्राप्त होता है उदान वायु कब ले जाएगा कहते हैं मरण अनंतरम मरण के बाद तस्य तन्निमित्तवात्त तस् उदान से तन्निमित निमित्तवाद तन निमित्त फल प्राप्ति निमित्तवात इसलिए कारणे कार्य उपचारात्ण प्राप्त कौन हुआ उदान तो उसमें और कार्य इष्टफल इष्टफल प्राप्ति तो यहाँ उदाहन इष्टफल कह दिया अर्थात तो कारण में कार्य कारण कार्य अर्थात तो यहाँ प्राप्य। प्रा, प्रापक प्राप्त कारण कार्योपचारा उदान इष्टफलत्वेन कलप्यते उदाहन ही इष्टफल ऐसे कल्पना किया जाता है भाष्य में एक पंक्ति रहा उदान्तवाद इष्टफल प्राप्ते इष्टफल प्राप्ते उदान्तवाद्ठी है षष्टि तो हटा देंगे तो प्राप्ति उदाहरण निमित्ता फल प्राप्ति इष्ट फल प्राप्ति तो उदाहरण निमित्ता में क्या समास हो गया समी और फल प्राप्ति इष्ट फल प्राप्ति तीन शब्द है बाद में षी तो इष्टम फलम यदल प्राप्ति तपति टीका में तो कवल मरण होने से ही इष्टफल प्राप्ति होगा अर्थात इहल में किसी को कोई इष्ट प्राप्ति फिर नहीं होगी तो कहते हैं टीका में न कवल मरण द्वारा यागफल प्रापक उदाहन से किंद से अन्यानी भूतानी मात्रा उपजीवंती न केवलम मरण द्वारा अच्छा कल वामपाश्व में भाष्य में तृतीय पंक्ति में था अंतिम में सर्वदा सर्वाणी भूताचिवी स्वत त तो यह मंत्र कलम कहता है था ये बृहदारण्य क बाजसन्य का अध्यय है ष्ठ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में कल हम कहा था किंतु तो, चतुर्थब्राह्मण हाँ चतुर्थ ब्राह्मण अर्थात तो वो हमारे अनध्याय मतलब जो अनधित अंश में है क्योंकि द्वितीय ब्राह्मण तक तो ष्ठ अध्याय में पढ़ते हैं हम लोग उसके आगे कर्म इत्यादि है तो नहीं पढ़ते हैं अच्छा क्योंकि हम देखा वो नहीं मिला चतुर्थ ब्राह्मण में अच्छा ठीक है चलिए संशोधन हो गया वाजसने य के दिया था ना चतुर्थ पंक्तिभाष्य में इति ही वाजसने के वह ष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण हाँ <coughs> है मैं दक्षिण पार्श्व में देख रहे थे न केवल मरण द्वारा फल प्रापक उदाहन से उदाहन इष्टफल प्राप्ति करवाएगा केवल मरण द्वारा ऐसा नहीं है अगर ऐसा होगा तो यह लोक में फिर और इष्टफल प्राप्ति नहीं होगी किंतु एक आनंदस्य से अन्यानी भूतानी मात्रा उपजीवंती श्रुते है अर्थात यह श्रुति कहती है तो इसी एक आनंद से अर्थात ब्रह्मनंद इसी का ही मात्रा मात्रा अंश अंश को सभी भूत अर्थात उपभोग करते हैं अर्थात यह लोक में जीवित अवस्था में उपलोक करते हैं उपभोग करते हैं तो जैसे स्वर्ग प्राप्त करता है अग्निहोत्र कर्म करके तो इसी प्रकार की वो जो ब्रह्म को प्राप्त करता है इसी प्रकार की यहाँ भी यह लोक में भी सारे भूत यह जो आनंद को प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म का ही अंश है अर्थात कभी भी सुख प्राप्त होता है तात्पर्य हो गया कि उदान वायु ही उसको प्राप्त करवाता है सर्व आगे टीका मैं सर्वयागफफलाना ब्रह्मात्मकवाद प्रापकत्वादपि अहरअर इष्टफल प्रापक उदानी सर्व याग सर्वयागफानी ब्रह्मात्मकवात् कोई भी कर्म करता है कुछ फल प्राप्त करने के लिए फल क्यों चाहता है सुख के लिए तो सारे याग का फल वही हो गया कि अंतिम में सुख चाहता है तो सुख हो गया ब्रह्म इसलिए ब्रह्मात्मकत्व <clears throat> सर्वयाग फलान ब्रह्मात्मकत्व होने से तद ब्रह्म प्रापक यह तद तद अर्थात फलात्मक ब्रह्म उसका प्रापक हो गया यह उदान वायु अहर अहर इष्टफल प्रापकत्व उदान से प्रतिदिन इष्टफल प्राप्त करवाता है ये उदान जागृत अवस्था में भी कभी सुख प्राप्त करवाता है सुसुप्ति अवस्था में भी वही सुख प्राप्त करवाता है जागृत सुख से सुसुप्ति सुख थोड़ा अधिक अर्थात सांद्र होता है अर्थात अधिक गाढ़ा जिसको कहते हैं क्योंकि जो जागृत अवस्था में जो सुख होता है प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिजन्य होता है जो कि मन का परिणाम होते हैं और यह मन का परिणाम है आनंदमय प्रतिबिंबित तो होता है और सुसुप्त अवस्था में जो सुख होता है ये आनंदमय में ब्रह्म का प्रतिबिंब न तो जैसे कि मान लेंगे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में और वो दर्पण जाकर के दर्पण में जो प्रकाश हुआ वो जाकर के अन्यत्र कहीं प्रतिबिंब होता है तो जितना जितना आगे प्रतिबिंब चलेगा उसका सामर्थ्य उतना क्षीण हो जाएगा तो इसीलिए यह जागृत अवस्था में जो प्रिय मोद प्रमोद जन्य जो सुख होता है वह क्षीर्ण है सुसुप्ति सुख अधिक है क्योंकि सुसुप्ति में आनंदमय में ब्रह्म ही प्रतिबिंबित तो होता है तो सुसुप्ति सुख यह जागृत सुख के अपेक्षा अधिक बलवत होने से सारे विषय भोग छोड़कर के भी सुषुप्ति में जाना चाहता है क्योंकि अधिक बलवत है ये सारे सुख जो भी सुख प्राप्त होते हैं ये अर्थात कर्मफल यागफल ब्रह्मात्मकवाद ब्रह्मा प्रापकत्वादपि अहरहर इष्टफल प्रापक तो उदान से ही इष्टफल प्राप्त करवाता है इसको अभी प्रश्न प्रश्नपूर्वक व्याख्यान करते हैं भाष्य में कथम कैसे ये उदाहन वायु इष्टफल प्राप्त करवाता है उत्तर देते हैं स उदानो मनःख्यं आख्यंग यजम स्वप्नवृत्तिदि प्रचारप्य अह सुषुप्ति काले स्वर्गम इव ब्रह्म अक्षरं गमयति सउदाहन ओह उदाहरण मन आख्यम यजमान मन आख्यम में क्या समास हो जाएगा न क्या समास बहुग्री ते ह्रस्व कैसे हुआ क्या सूत्र गोस्त्रीय रूप सर्जन से मन आख्यम यजमान यह मन को स्वप्नवृत्ति अभी प्रचयाव्य स्वप्नवृत्ति मन स्वप्न अवस्था में जिस अवस्था में रहता है स्वप्न अवस्था अर्थात अविद्या में जो आकार प्रदान करता रहता है उससे भी प्रचयाव्य हटाकर अहरह सुषुप्ति काले सुप्ति समय में स्वर्गम इव ब्रह्म अक्षर गमयती स्वर्गम इव इव का दे दिए दिए स्वर्गम स्वर्गम इति उसके आगे कहते कहते हैं हैं स्वर्ग भाष्य का अर्थ हो गया सुखम सुख कौन है ब्रह्म वही अक्षर उसको गमयति यह उदाहरण वायु सुख को प्राप्त करता करवाता है इसलिए अतो याग या उदाना यह या उदाहरण वायु याग फल प्राप्य प्रापक में सामानदिकरण अभेद करके कह दिया उदाहरण याग यागफल प्रापक होने से उसको कह दिया गया यागफल टीका में सर्वयाग फलात्मक स्वरूप में व्रह्माक्षर गमयती सर्व सर्वयाग फलरूप हो गया ये ब्रह्म अक्षर सुख है क्योंकि कर्म मात्र के सुख का साधन है कर्म मात्र के अर्थात विहित कर्म सुख का साधन होते हैं आगे यद्यपि अहरहर ब्रह्म प्राप्तिर न याग साध्या ये जो अहरहर सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म प्राप्ति होती है ये याग करके लोग सुत सोते हैं तो कहते तो ऐसा नहीं है यद्यपि न याग साध्या क्यों याग रहता नाम अपनी याग जो नहीं करते उनको भी सुसुप्ति होती है तथापि ब्रह्मण हैगफल पाठ संसोधन का तापते तथा ब्रह्मणव सर्व सर्वयागफ फल अर्थात शास्त्र विहित कर्म का फल अंतिमें सुख ही है वही ब्रह्म हो गया तो ब्रह्मण है सर्वयागफफल तत्पक ब्रह्म प्रापक स्वर्ग प्रापक सुख प्रापक तत्पक उदान इष्टफल प्रापक अस्ती क्योंकि कर्म करता है इष्ट प्राप्ति के लिए इष्ट क्या है सुख सुख कौन है ब्रह्म इसलिए यह उदान वायु ब्रह्म को प्राप्त करवाता है इसलिए इष्टफल प्रापक हो गया यह उदान वायु न च उदान से कथम तत्पकमति श यह उदाहन कैसे सुख प्राप्त करवा देगा ब्रह्म करवादेगा ब्रह्माप्त करुवादेगा तो इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए क्यों हेतु है देते हैं तस्य नाडी चारित्वेन स सुषुमचारिथ मनी प्रवेशयस ब्रह्म इति हैं तस्य ब्रह्मती नाडी चारित्वेन तस्य तर क्या उदान से सुषुम्ना नाड़ी चारित्वेन स सउ उदान मनस मनसद्वितीया मन को तन्नाडिंग प्रवेशय उस सुषुमना नाड़ी में प्रवेश कराते हुए तदगत ब्रह्म प्रापयती वो सुषुमना नाड़ी गतव ब्रह्म को प्राप्त करवाता है इसलिए सुषुमना नाड़ी में जाकर के ब्रह्म रंध्र भेदन कर जाता है ब्रह्म लोक ऐसे शास्त्र में प्रसिद्ध है जिस समय सुख प्राप्त होता है उस समय में उदान वायु कार्य वाय। करता है और उदान वायु का वाय। स्थान हो तो गया सुषुमना नाड़ी अर्थात उस समय में सुसुमना नाड़ी में ये चलता है वायु सुषुमना नाड़ी में चलता है यह आप लोग थोड़ा अनुभव भी कर सकते हैं जिस समय में सुख होता है उस समय में विज्ञानमय कोष कार्य नहीं करेगा तो नहीं करने से कह आनंदमय कोष का प्रतिबिंब अनुभव होगा जागृत अवस्था में सुषुमना नाड़ी में उस समय में चलेगा यह चतुर्थ मंत्र पूरा हुआ आगे पंचम मंत्र में कहते हैं ननु अच्छा प्रथमे तृतीय चतुर्थ मंत्र थोड़ा देख लीजिए तृतीय मंत्र में कहा गया प्राणाग्नय एव ए पुरे पूरे जागृति यहाँ से आरम्भ करके गर्भपत्य आगे व्यान आगे प्राण ये तीनों प्राण का कथन हो गया आगे चतुर्थ मंत्र में आ गया उच्छ्वास निश्वास यह हो गया समान और आगे मनोहवा यजमान इष्टफल में व उदान ये सब विचार हुआ यहाँ कहते हैं प्राणाग्नय से लेकर के समान पर्यंत तो यह सब कथन हुआ अर्थात तो प्राणों का कथन हुआ प्राणों का अवयव का कथन हुआ आगे मनोहब यजमान तो आगे कहते हैं इष्टफलम एवं उदान तो यह दोनों अंश थोड़ा परस्पर से भिन्न है अर्थात प्राणाग्नय से लेकर के यह समान पर्यंत यजमान यजमान पर्यत प्राणाग्नय से लेकर के मनोहवा व यजमान यहाँ तक हो गया आगे इष्टफलम एवं उदान इस अंश में थोड़ा भेद है पूर्व अंश के अपेक्षा इसको अभी टीकाकार कह रहे हैं ननु गर्भपत्यो है वो अपन त एत प्राण्न एव एक जागृति आगे मंत्र आरंभ हो गया गाहपत्यो ह वैश अपान आरंभ हुआ इहाँ से आरंभ करके तृतीय मंत्र से आगे चतुर्थ मंत्र में द्वितीय पंक्ति में है मनो ह व यजमान अन्तेन ग्रंथेन इतना अंश दोनों मंत्र का अंश के द्वारा विद्वान्कर्मी नव विद्वान्कर्मी न होती स्तूयते अर्थात इस प्रकार की जो प्राण का यह सब कार्यों को जानता है उपासना करता है वो अकर्मी नहीं होता है विद्वान तो अकर्मी न भवती इति स्तूयते इसके लिए बृहदाराणी को उपनिषद भी उदाहरण दे दिया था सर्वाणि सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वती अपि स्वपतः ये विद्वान का अग्निहोत्र बाकी सब जीव करते हैं तो इसलिए विद्वान अकर्मी नहीं हुआ अर्थात तो तो विद्या का स्तुति की जाती है ठीक है न स्तुयते इति इतिम अस्तु एवं पूर्व पक्ष कहता है ठीक है ये हो तत्र तो यह स्तुयते अस्तु एवं तत्र अग्निहोत्रादि कर्म प्रतीत गारहपत्यो ह व ऐसो अपान से लेकर के मनो ह व यजमान इतने पर्यंत अग्निहोत्र कर्म इसकी प्रतीति हो रही है इसलिए आप इतने अंशों में यह विद्वान का स्तुति होता है ये मान ले सकते हैं वो विद्वान क्या है कहते हैं कि ये सब प्राण और अग्निहोत्र ये सबको जो जानता है अग्निहोत्र कर्म का यहाँ प्रतिति हो रही है क्योंकि गार्हपत्य कहा गया आगे अनुहार्य पचन कहा गया और आगे तृतीय अग्नि हो गया आहवनी अग्नि ये तीनों अग्नि का वहाँ बात भी आ गया तो अग्निहोत्र कर्म की प्रतीति हो रही है ठीक है किंतु आगे जो है इष्टफलम एवं उदान ये जो कह दिया गया उदान से याग तो उक्तेस्तु न तत्फल तुम को याग जो कहा गया यह कोई अग्निहोत्र जानने वाला का स्तुति हो रहा है ऐसा नहीं है ये ये क्यों नहीं होगा कहते हैं तत्र कर्म अप्रतीत ये जो इष्टफल में एवं उदाहरण इसमें कोई कर्मों की प्रतीति हो रही है तो नहीं है और यहाँ कोई अग्नि के भी ऐसे भी प्रतीति नहीं हो रही है तो इष्टफल है अग्नि की भी प्रतीति नहीं हो रही है और कोई कर्म का भी प्रतीति नहीं हो रही नहीं होने से ये विद्वान अकर्मी न भवती इस प्रकार की स्तुति में यह अंश प्रयुक्त नहीं होगा इष्टफलम एवं उदाहरण यह जो अंश विद्वान अकर्मी नहीं होता है अर्थात विद्वान जो उपासना करता है इसका कर्म सभी करते रहते हैं इस प्रकार की स्तुति तो नहीं होती है अर्थात तो विद्या की स्तुति यहाँ नहीं हो रहा है तत्र कर्म अप्रतीत पूर्व पक्ष कह रहा है अत तो आह इसलिए कहते हैं भाष्य में एवं विदुषा स्रोत्रादी उपरम कालाद सर्व यदत्त्थ सर्वयागफ फलाुव न अदुषाइव अनर्थाई विद्वत्ता स्तूयते विद्वान का ये स्तुति होती है एवं विदुसह ष्यंत इस प्रकार के विद्वान का विद्वान का अर्थात जो जानता है ये प्राण जो व्यापार करते रहते हैं ये अग्निहोत्र ही है स्रोत्रादि उपरम कालात अभी इंद्रिय उपरम हो गए इंद्रिय उपरम होकर के इंद्रिय का व्यापार मन करने लगेगा अर्थात स्वप्न अवस्था आरंभ हो गया और आरभ्यवत सुप्तोत्थित होती तो अर्थात स्वप्न आरंभ हुआ आगे सुसुप्ति फिर आगे सुप्त से उत्थित हो जाता है जब तक होता है तवत तब तक सर्वयाग फलानुभव एवं सारे याग का फल अनुभव करता है याग का फल कहा गया सुख ब्रह्म तो उसको ही प्राप्त करता है अर्थात उपासना करने वाला का तो स्वप्न से लेकर के सुषुप्ति इस बीच में वो सुख ही अनुभव करता है याग का फल याग का फल सुख अनुभव एवं न इव अनर्थाय इति जो यह उपासना नहीं करता है उसको जैसे अनर्थ होता है अनर्थ अर्थात ठीक है टीका में अनर्थाति सुसुप्ति रीति तो शेष अनर्थाय अर्थात तो उस समय में स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि में उसको कोई अनर्थ नहीं होता है मतलब अभी अभिदूषा अनर्थ होता है किंतु इस प्रकार की उपासना करने वाले का अनर्थ नहीं होता है तो अर्थात उसको सुख होता है अभी दुषा में अनर्थ आर्थात स्वप्न में कभी दुस्वप्न देखेगा दुख होगा अथवा सुसुप्ति कभी ठीक से नहीं होगा ये सब इति विद्वत्ता स्तूयते तो विद्वत्ता तो अर्थात तो उपासना करने वाले का जो धर्म विद्वत्ता का अर्थ क्या होगा विद्वत्ता का अर्थ विद्वत्ता किसमें रहेगी विद्वान में क्या रहते है वास्तव में तो विद्वत तो क्या चीज है विद्या इसलिए विद्वत्तास्तुयत है अर्थात ठीक है टीका में पूर्व पृष्ठ में श्रोत्रादीन स्वप्ने ऊपर मंत्रे प्राणाण में आकार सही श्रोत्रादिनी स्वप्ने ऊपर मंत्रे तो भाष्य में कहा गया स्रोत्रादि उपरोम कालात्त आरभ्य अर्थात स्वप्न कालात्त क्योंकि ये स्वप्न में स्रोत्रादि उपरोम हो जाते हैं प्राणा एवं जागृति इति एवं रूपा विद्या इस प्रकार की ये विद्या तो जो विद्या अर्थात इसको जो जानता है यहाँ तो उपासना का बात नहीं है क्योंकि पूर्व में निषेध किया गया था हम शायद पहले कह दिया इस प्रकार जो उपासना करता है अर्थात जो इस प्रकार की जानता है ये प्राण ही जागृत रहते हैं स्वप्नावस्था में इंद्रिय कार्य नहीं करते हैं इससे क्या हुआ कहते हैं तुम पदार्थ शोधन तो करने के लिए चले थे इसे इतना निश्चय हो गया कि इंद्रिय सब हम नहीं है ये तो अलग है अर्थात तो स्वप्न में इंद्रिय नहीं रहते हैं किं, किंतु हम रहते हैं प्राणायव जागृति इति एवं रूपा विद्या अश्च विद्या जागरण स्रोत्रादि बाह्य इंद्रिय धर्म शरीररक्षण प्राण प्राण धर्म न आत्मधर्म इतिव तोम पदार्थ विवेक रूपत्वात्तव्योपत्ति यह जो विद्या यह विद्या अर्थात उपासना नहीं है क्योंकि उपासना का प्रकरण नहीं है तो यह विद्या यहाँ क्या उसको विद्या हुआ कहते हैं निश्चय हुआ जागरणम श्रोत्रादि वाही बाह्य इंद्रिय धर्म स्रोत्रादि जो वाही इंद्रिय उजनिका धर्म है जागरणम अर्थात ये कार्यक्षम रहेंगे तो जागरण होगा ये कार्यक्षम नहीं है तो जागरण नहीं रहा स्वप्न आरंभ हुआ और शरीर रक्षणम प्राण धर्मों शरीर रक्षा करना ये प्राण का धर्म न आत्मधर्म इति एवं इसी प्रकार के तुम पदार्थ विवेक रूपत्वात ये तुम पदार्थ विवेक करवा रहे हैं इसलिए यह ज्ञान का स्तुति हो रहे है अर्थात इंद्रिय सब जागृत अवस्था का धर्मी होते हैं क्योंकि वह जागृत अवस्था में रहते हैं और यह आत्मा का धर्म जागृत अवस्था नहीं है इंद्रियों का धर्म है इस प्रकार के तुम पदार्थ का विवेक किया गया ये विवेक होने से ये यहाँ ये जो ज्ञान स्तोतव्य उसका स्तुति होने चाहिए मतलब स्तुति का योग्य है अतएव प्राण जागरण से विद्वत्साधारण कथम विद्वत्तुतिपी शंका निरस्ता तस्य एवं भूत विवेक अभावात्ति यहाँ तोम पदार्थ का विवेक किया जा रहा है जिसको ये बात पता है तो वो विद्वान हुआ और उसका स्तुति की जा रही है क्योंकि वो जान लिया कि जाग्रत इंद्रियों का धर्म है मेरा धर्म नहीं है तो इतने ही ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान स्तुति किया गया क्योंकि तोम पदार्थ का शोधन हो रहा है अतएव तो इसी प्रकार की प्राण जागरण से अविद्वत साधारणत कथम विद्वत्तास्तुति इस प्रकार की कुछ लोग शंका करते हैं तो प्राण जागरण रह जागृत रहता है ये तो विद्वान अविद्वान सभी में जागरण जागृत होकर के रहता है तो प्राण जागृत रहता है स्वप्न अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में यह जान लेना ये विद्वान के कैसे स्तुति हुई ये तो विद्वान अविद्वान सभी का प्राण जागृत रहता है ये कुछ लोग शंका करते हैं इसका उत्तर देते हैं तो ये शंका निरस्ता हुआ क्यों निरस्त हो गया तस्य एवं भूत विवेक अभावत ठीक है प्राण जागृत रहता है किंतु इस प्रकार की विवेक अविवेकी को नहीं है अर्थात तो अविद्वान को नहीं है प्राण जागृत रहता है इंद्रिय सो जाते हैं इस प्रकार की विवेक अज्ञानी को नहीं रहता है अर्थात जो शास्त्र विचार नहीं करते हैं इसलिए उनका तुम पदार्थ शोधन नहीं होता है तो नहीं होने से जिनका तुम पदार्थ शोधन हो रहा है उन जो विचार कर रहे हैं उन्हीं की ये स्तुति हो रही है अविद्वान का स्तुति नहीं हो रही है शंका करने वाला कह दिया था प्राण जागरण विद्वान तो अविद्वान सभी होता है जागृत रहता है प्राण तो इसलिए केवल विद्वानों का विद्या की स्तुति कैसी हो जाएगी तो सिद्धांति कहा कि जागृत सभी का रहता है किंतु इसका विवेक तो केवल विचार करने वालों को है इसलिए उन्हीं के ही स्तुति हो रही है टीका में नो विद्या प्रकरणवात् अश्य विदुषो स्रोत्रादि उपरमादिकर्व भवती विधियता किंग स्तुत्या आशंक्य यहाँ तक देखेंगे पूर्व पक्ष कह रहा है कि विद्या प्रकरणवात् ये विद्या का प्रकरण विदुसह स्रोत्रादि अश विदुष्रोत्रादि उपरमादिकर्व इति विधीयता इस प्रकार की विधान करिए विधान तो करने से कहते हैं फिर उससे क्या होगा कहते हैं किम स्तुति स्तुत्या तो ये स्तुति के लिए यह कहा जाता है अर्थात तो प्राण जागृत रहता है स्वप्न में इंद्रिय उपरम हो जाते हैं ये इसका यहाँ विधान करे आगे उसका उपासना करेगा तो स्तुति क्यों कह रहे हैं इतिहास कह रहे हैं कि विद्वत्त विद्वत् अब, अविद्वत साधारण्य न स्वयं भवतो न विधेयत्व तो प्राण जागृत रहता है तो इसका विधान किया जाए कहते हैं कि विद्वान अविद्वान सभी का प्राण ये तो जागृत रहता ही है इसलिए विधान कर देंगे कि स्रोत्र आदि ऊपर हो जाते हैं सुस्व स्वप्न अवस्था में और प्राण जागृत रहता है इस प्रकार की विधान करने से तभी जा करके प्राण जागृत रहेगा ये विधान नहीं करेंगे तो प्राण जागृत नहीं रहेगा इस प्रकार की बात नहीं है तो विद्वत्त अविद्वत साधारण्य स्वयं एवं भवत न विधेयम स्वयं भवत अर्थात तो स्रोत आदि उपरम हो जाएंगे प्राण जागृत रहेगा ये विद्वान का रहेगा न अविद्वान का रहेगा दोनों का रहेगा तो इसलिए विधान करेंगे कि यह उपरम हो जाते हैं स्रोत्र आदि और प्राण जागृत रहता है ये विधान करने से घटेगा नहीं करने से नहीं घटेगा ये बात तो नहीं है अर्थात ये यहाँ पुरुषतंत्र नहीं है यहाँ साक्षात् पुरुषतंत्र नहीं है तो नहीं होने से जो इस प्रकार की जान लेता है उसका स्तुति की जाती है यह कोई विधान करने का नहीं है नहीं भाष्य में नहीं ही विदुष एवं स्रोत्रादीनी स्वपनते प्राणाग्नो वा जागृति जागृत स्वप्नों मन स्वातंत्र अनुभवत अर्ह सुषुप्तम व प्रतिपद्य नहीं विदुष एव केवल विद्वान का ही अर्थात जो इस प्रकार की जानता है उसी का ही स्रोत्रादि आदिने स्वपन्ते उसका स्रोत इंद्रिय सब स्वपन्ते स्वपन्ते अर्थात अच्छा इतना परस्वीप पद पाठ हो न्याय है क्योंकि स्वपदा तो परस्वी पद है स्वपनती श्वप, श्रोत्रादि ने स्वपनते तो भाष्यकार यहाँ आत्मनिपद कहिए विद्वान का केवल स्रोत आदि ऊपरों में हो जाते हैं और प्राणाग्नि जागृत रहते हैं ऐसा नहीं है जाग्रत स्वप्न यो मन स्वातंत्र अनुभवत जाग्रत स्वप्न होने का होने में मन स्वतंत्र है वो अपना जब उसका समय होगा वह अपने जागृत हो जाएगा फिर स्वप्नों में चला जाएगा अनुभवत अनुभव करता हुआ अहरह सुसुप्तम व प्रतिपद्यत मन इसमें स्वतंत्र हैं तो मनों को कहेंगे नहीं नहीं अभी तो पाठ चल रहा है अभी स्वप्नों प्राप्त मत करो कहेंगे वो नहीं होगा वो स्वतंत्र है वो अपने स्वप्नों को भी जाएगा सुसुप्ति को भी जाएगा समानम ही सर्वप्राणीनाम परियायण जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति गमनम अतो विद्वत्स्तुतिर एव इपप्यते सर्वप्राणीना पर जागृत स्वप्न सुसुप्तिगमनम ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति पर्यायण अर्थात तो जागृत के बाद स्वप्न में जाएगा उसके बाद सुसुप्ति ऐसा बात नहीं है जागृत से कभी सीधा सुसुप्ति भी चला जाएगा यह सर्व प्राणी नाम समान अर्थात तो विद्युत अविद्वुत समान इसलिए यहाँ कोई विधान नहीं किया जाएगा अर्थात विधान करने से ये होगा विधान नहीं करने से नहीं होगा इंद्रियों का उपरमण और प्राणों का चलन ये नहीं है विधान अधीन नहीं है इसलिए अतो अतः विद्वत्तास्तुतिर एव उच्यते उपपद्यते ये विद्वान का स्तुति की जा रही है स्तुति कैसे हो रही है कहते उनका कते पदार्थ पदार्थशोधन हो रहा है ठीक टीका में श्रोत्रीक दैव मनसी एक प्राणा जागृतिम पदार्थ विवेकूप ज्ञान विवक्षि तज्ज्ञान गापत्यो हैचष्टे गारपत्यो होवा वाषो अपन अच्छा होवा ह वैषो इत्यादिना स्तुयते स्तूयते उक्त प्रकारण श्रोत्रादिकं परे देवे एकी भवति यह श्रोत्रादि सब मन में एक हो जाते हैं परे देवे अर्थात तो वही मुख्य है अर्था देव अर्थात ये विषय प्रकाश सामर्थ्य उसमें रहता है मन में श्रोत्रादि एक हो जाते हैं स्वप्न अवस्था में प्राणग्नो जागृति प्राणग्नि ये जागृत रहते हैं इत पदार्थ विवेक विवेकूप ज्ञान त तो यहाँ तम पदार्थ का विवेक किया जाता है ये ज्ञान है यहाँ उपासना नहीं है तज्ञानम तज ओहज प पदार्थशोधन ज्ञान गारहपत्यो हा यशोपान इतना स्तूयते तृतीय मंत्र से आरंभ करके ये जो चतुर्थ मंत्र तक ये स्तुति की जाती है उक्त प्रकारण इतर्थ तृतीय प्रश्न उत्तरत्वेन अत्र एस इत्यादि सर्व पश्यचे तो यह दो प्रश्न का उत्तर हो गया कानी सोपन्ति एकस्म त यह शरीर में कौन सोते हैं और कृति यह हम दो प्रश्न का उत्तर हो गया अभी तृतीय प्रश्न था क एस स्वप्न पश्यति यह तृतीय मंत्र था तृतीय प्रश्न था कतर एष देव स्वप्न पश्यती यह तृतीय प्रश्न था अभी उसका आगे व्याख्यान यह मंत्र करेंगे अर्थात सौर्यायणी गार्ग्य उसका जो तृतीय प्रश्न था वो प्रश्न का आगे उत्तर दिया जाएगा ये स्वप्न कौन देखता है अर्थात तो स्वप्न का धर्मी ये कहा जाएगा आज यहाँ तक तो आगे चार दिन अनध्याय रहेगा ओम ओ संग नो मित्र सं वरुण सन्ो भगवत इंदो बृहस्पति क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वा प्रत्यक्षं ब्रह्मा वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवा मे प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिश तदारवृत् सहना